रोना तो नहीं सज्जनों जिज्ञासा समाधान के क्रम में आज का प्रश्न कर्माशय और मुक्ति से संबंधित है प्रश्न है जैसे अधिक पुण्यों के कर्माशय से मोक्ष होता है वैसे पाप के कर्माशय से भी कोई मोक्ष होता है लेकिन इनका तात्पर्य उस मोक्ष से है तात्पर्य मोक्ष उसे कहते हैं जो दुख से सर्वथा पृथक है वैसे ही जो दूसरा मोक्ष है यानी पाप कर्माशय से जो होता है उसमें लेश मात्र भी सुख नहीं होता होगा दुखी दुख होता होगा जिसमें उसको भी ये मोक्ष कह रहे हैं यानी वो मोक्ष केवल दुख वाला है दो तरह के मोक्ष की इन्होंने, दूसरे तरह के मोक्ष की इन्होंने कल्पना की है तो पहला बात तो ये देखिए इनका वाक्य था अधिक पुण्यों के कर्माशय से मोक्ष होता है तो ये बात ठीक नहीं है मोक्ष मुक्ति पुण्य कर्माशय से नहीं होती है ठीक है मुक्ति कर्मों का फल नहीं है मुक्ति कर्मों का फल नहीं है मुक्ति पुण्य कर्मों का फल नहीं है जो भी कर्म हम करते हैं को हम दो विभागों में बांटते हैं मोटे तौर पर एक पुण्य कर्म और दूसरे पाप कर्म पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो जिनसे कर्माशय बनता है वो सभी कर्म सकाम कर्म कहलाते हैं कर्मों का एक वर्गीकरण सकाम और निष्काम इस रूप में भी है जैसे पाप और पुण्य का है ऐसे ही सकाम और निष्काम कर्म का सकाम कर्म का मतलब लौकिक फल की प्राप्ति के लिए लौकिक सुख को लक्ष्य में रख करके जो कर्म किए जाते हैं वे सकाम कर्म कहलाते हैं और जो मुक्ति को प्राप्ति में लक्ष्य करके किए जाते हैं वे निष्काम कर्म कहलाते हैं तो एक वर्गीकरण है पाप और पुण्य का एक वर्गीकरण है सकाम निष्काम का जितने भी पाप कर्म हैं, वो सब सकाम ही होते हैं पाप कर्म कभी भी निष्काम नहीं हो सकते ठीक है और पुण्य कर्म सकाम भी हो सकते हैं और निष्काम भी हो सकते हैं पुण्य कर्म सकाम भी हो सकते हैं और निष्काम भी हो सकते हैं कर्माशय हमेशा सकाम कर्मों से ही बनता है सकाम कर्म पाप और पुण्य दोनों तरह के हो सकते हैं तो पाप पुण्य सकाम कर्मों से कर्माशय बनता है तो आपका जो कथन है कि पुण्य कर्माशय से मुक्ति मिलती है तो ये ठीक नहीं है क्योंकि कर्माशय में जो पुण्य कर्म हैं, वो सकाम कर्मों के हैं, वो कर्माशय सकाम कर्मों का है उससे मुक्ति नहीं मिलती है अब आगे आएगी बात कि क्या निष्काम कर्मों से मुक्ति मिलती है तो निष्काम कर्मों से भी मुक्ति नहीं मिलती कर्म से मुक्ति नहीं मिलती है निष्काम कर्मों से भी मुक्ति नहीं मिलती है निष्काम कर्मों से मन की पवित्रता बनती है निष्काम कर्मों से वो साधन मिलते हैं जो मुक्ति प्राप्ति में सहायक होते हैं, निष्काम कर्मों से हमें एक तो मन की पवित्रता मिलती है यानी सकामता नष्ट होती है लौकिक कामनाएं समाप्त होती हैं और हम मुक्ति की कामना के लिए ही कर्म करते रहते हैं इसलिए मुक्ति से संबंधित संस्कार बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। जो कि मुक्ति की तरफ बढ़ने में बहुत अधिक सहायक होते हैं सबसे अधिक सहायक वही होते हैं मुक्ति प्राप्ति के संस्कार जिसके अधिक बन गए निष्काम कर्म करने से वो उसी तरह बढ़ता जाएगा और अधिक बढ़ता जाएगा पीछे नहीं आएगा वो इस रूप में वो सहायता करते हैं और निष्काम कर्मों का भी जो स्थूल फल है वो तो वही वस्तुएं हैं जैसे कोई व्यक्ति गाय का पालन करे सकाम भाव से तो भी चारा डालेगा पानी पिलाएगा दूध मिलेगा उसे घी मक्खन छाछ आदि प्राप्त करेगा खाएगा पिएगा और भोग करेगा सांसारिक सुखों को लेगा और जो निष्काम भाव से गाय की सेवा करेगा वो भी चारा खिलाएगा पानी पिलाएगा दूध निकालेगा मक्खन घी निकालेगा वो भी खाएगा तो निष्काम भाव से गोपालन किया तब भी दूध मिलेगा और सकाम भाव से किया तब भी दूध ही मिलेगा यही बात खेती में है यही बात अन्य कार्यों में भी है ये स्थूल फल परिणाम की दृष्टि से कह रहा हूं ये तो दोनों में समान आएंगे पर निष्काम कर्म करने से मुक्ति प्राप्ति की कामना उससे संबंधित संस्कार वो बहुत फलेंगे और निष्काम भाव से जो कर्म करता है वो वैसी त्रुटियां नहीं करेगा उत्पन्न नहीं करेगा जो कि सकाम भाव से करने वाला रागद्वेष उत्पन्न कर लेता है यानी मन को और मलिन कर लेता है रागद्वेश उत्पन्न करके वो मन पे अविद्या के संस्कार बुरे संस्कार डाल लेता है क्लेशों के संस्कार डाल लेता है और वो उसकी मुक्ति में बाधक बनते हैं तो निष्काम कर्म मुक्ति प्राप्ति में सहायक होते हैं बहुत सहायक हैं किंतु मुक्ति निष्काम कर्मों का भी फल नहीं तीन चीजें हैं ज्ञान कर्म और उपासना इन तीनों में से किसका फल मुक्ति है तो कर्म की बात आपके सामने रखी थी दूसरा हमारे मन में आता है कि उपासना जो कि ध्यान साधना ईश्वर का चिंतन मनन ये तो मुक्ति प्राप्ति के लिए ही किया जाता है उसी की कामना वहां रहती है तो ये तो मुक्ति के लिए होगा लेकिन उपासना से भी मुक्ति नहीं मिलती है उपासना मुक्ति में सहायक है उपासना मुक्ति में सहायक है किंतु मुक्ति उपासना के आधार पर नहीं मिलती है बिल्कुल वैसे ही जैसे सकाम कर्म मुक्ति में सहायक हैं, निष्काम कर्म मुक्ति में सहायक हैं, किंतु निष्काम कर्मों का फल मुक्ति नहीं है सकाम कर्म भी मुक्ति में सहायक है किस रूप में जब व्यक्ति सकाम पाप कर्म करता है अधर्म करता है उससे बचने के लिए पहले उसे पुण्य कर्म करने पड़ते हैं करने होते है, भले ही वो सकाम हो कोई चिंता की बात नहीं सकाम पाप कर्मों को कर रहा है उससे बचने के लिए सकाम पुण्य कर्म एक श्रेष्ठ उपाय है करने चाहिए वो इस दृष्टि से वो मुक्ति में सहायक है किंतु सकाम पुण्य कर्म ही करते रहे तो मुक्ति नहीं मिलने वाली है उसके बाद में अगला चरण आता है उन सकाम पुण्य कर्मों को निष्काम करते जाना यह मुक्ति के लिए आवश्यक है इस दृष्टि से सकाम पुण्य कर्म मुक्ति के लिए बाधक है तो मुक्ति ना तो कर्म से मिलती है ना उपासना से मिलती है मुक्ति मिलती है ज्ञान से इस विषय में संख्य दर्शन में स्पष्ट कहा है ज्ञानान मुक्ति ज्ञान से मुक्ति होती है और दूसरा सूत्र कहा बंधो विपर्य याद ज्ञान से विपरीत क्या है अज्ञान अविद्या उससे बंधन होता है तो मुक्ति और बंधन का संबंध ज्ञान के साथ में है कर्म और उपासना के साथ नहीं है मुक्ति प्राप्ति के लिए तीनों चाहिए शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना तीनों आवश्यक हैं। किंतु ये व्यक्ति अब मुक्ति के योग्य हुआ है या नहीं इसके लिए उसके कर्मों की गणना कितने कर्म किए उसके आधार पर नहीं होगा और ना उपासना के आधार पे होगा कितने घंटे उपासना की है कितने दिन की है आधार बनेगा ज्ञान जिसने अपनी अविद्या को नष्ट कर दिया है शुद्ध ज्ञान की स्थिति में आ गया है संस्कारों को भी जिसने दग्ध कर दिया है अविद्या के संस्कारों को राग द्वेष के कलेशों के संस्कारों को जिसने दग्धबीज कर दिया वो भी एक तरह से जान की ही शुद्धि है वृत्ति के स्तर पर जान को शुद्ध करना और संस्कारों के स्तर पर भी जान को शुद्ध कर देना हमारी बुद्धि में ऊपरी ऊपरी जो विचार होते हैं चेतन मन जिसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड को भी शुद्ध रखना और जो अंदर के विचार हैं अंदर के संस्कार हैं, सब कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन या अचेतन मन जो गहराई में अंदर है उसको भी ठीक कर देना वहां अंदर संस्कार रहते हैं या कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का यह अर्थ नहीं लेना कि चेतन मन और अचेतन मन यानी मन भी दो तरह के हो गए वो आत्मा वाली चेतनता का अर्थ नहीं है यहां पर मन तो जड़ ही है लेकिन यह चेतन का मतलब है जो हमें पता लगता है वृत्तियां जो जान को जान में आती है अनुभव में आती है वो कॉन्शियस हो गया चेतन मन हो गया और जहां हमें पता नहीं लगता है आधा पता लगता है या बिल्कुल पता नहीं लगता है वो अवचेतन मन यानी अज्ञातमन और हमें योग दर्शन में भी कहा है वृत्तियां जो है चित्त की परिदृष्ट धर्म है वृत्ति चित्त का परिदृष्ट धर्म है ज्ञात होता है हमें और संस्कार चित्त का अपरिदृष्ट धर्म है अपरिदृष्ट मतलब जो दिखाई नहीं देता है ज्ञात नहीं होता है हमें अपरिदृष्ट धर्म अब यही अवचेतन या अचेतन मन में अंदर जो जान दबा पड़ा है वही संस्कार है तो संस्कारों के स्तर पर भी जान का शुद्ध हो जाना अविद्या ज्ञान का हट जाना दूसरे शब्दों में कहें तो अविद्या के संस्कारों का क्लेश के संस्कारों का दग्ध बीज होना भुने हुए बीज की तरह होना जैसे भुने हुए बीज से अंकुर नहीं निकलते नया पौधा नहीं फूटता ऐसे ही उन दग्ध बीज हुए संस्कारों से वृत्ति रूप अंकुर नहीं फूटता उनसे वृत्ति नहीं बनती है अविद्या की अज्ञान की क्लेशों की वृत्तियां नहीं उठती हैं उसको तो मुक्ति प्राप्ति में तीनों सहायक हैं लेकिन मुक्ति का निर्धारण ज्ञान के आधार पर जिसने ज्ञान को शुद्ध कर लिया है अविद्या को नष्ट कर लिया है वो मुक्ति में चला जाएगा यही कसौटी है। और इसमें समुच्चय और विकल्प नहीं है संख्य दर्शन में ही आगे कहा जान कर्म और उपासना में मुक्ति की दृष्टि से ना तो समुच्चय है और ना विकल्प है समुच्चय का मतलब है कि तीनों मिलकर के मुक्ति देते हो ऐसा कोई कहे तो बोले ना समुच्चय समुच्चय नहीं है ये तीनों मुक्ति में सहायक हैं लेकिन मुक्ति देने मुक्ति तीनों से मिलती है ऐसा नहीं कहेंगे मुक्ति जान से ही मिलती है तो समुच्चय नहीं है जैसे किसी बोरी को किसी पत्थर को तीन जने उठा उठा सकते हैं उठा रहे हैं उठाने वाले हैं ये पत्थर कैसे उठेगा कि तीनों मिलके उठाएंगे तब उठेगा तीनों उठाएंगे तो उठेगा एक से नहीं उठेगा तीनों मिलेंगे तभी उठेगा जैसे तिपाही पर घड़ा रहता है तीनों आवश्यक हैं तीनों पाए आवश्यक हैं ऐसे कोई कहे कि जान कर्म उपासना तीनों का समुच्चय जब होता है ये तीनों का समुच्चय मुक्ति को देने वाला है तो ये भी नहीं है स्पष्ट मना कर दिया इसमें समुच्चय नहीं है तो अच्छा समुच्चय नहीं है तो क्या तीनों अकेले अकेले मुक्ति को दे सकते हैं ये विकल्प की बात है कि तीनों मिलकर के पत्थर को उठाए ऐसा नहीं तो क्या तीनों व्यक्ति अलग अलग पत्थर को उठा सकते हैं तो बोले विकल्प भी नहीं है इसमें या तो कर्म से मुक्ति हो जाएगी या उपासना से हो जाएगी कर्म नहीं है तो उपासना से ही हो जाएगी कर्म और उपासना नहीं है तो ज्ञान से हो जाएगी यानी इन तीनों में से दो ना हो और एक हो यह कहलाएगा विकल्प चाहे तो इससे चाहे तो इससे चाहे तो इससे तो कहा विकल्प भी नहीं है इसमें केवल एक ही इनमें से मुक्ति को देता है और वो है ज्ञान ज्ञानान मुक्ति इसलिए अपने कर्म करते समय और उपासना के समय ज्ञान की शुद्धता और अशुद्धता पर मुख्य केंद्रित होना चाहिए कर्म अच्छे अच्छे करते जा रहे हैं लेकिन ज्ञान शुद्ध नहीं हो रहा है वो हमारे कर्म यदि जान की शुद्धि में सहायक नहीं बन रहे हैं। तो वो अधिक उपयोगी नहीं है इसी तरह से उपासना में हम बैठ रहे हैं जप कर रहे हैं ईश्वर स्मरण कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं स्तुति कर रहे हैं लेकिन जान हमारा शुद्ध नहीं हो रहा है इस प्रक्रिया को हम कर रहे हैं समय लगा रहे हैं लेकिन ज्ञान के स्तर पर शुद्धि नहीं हो रही है तो मुक्ति में सहायता नहीं मिलेगी और ये सब करते हुए भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान शुद्ध हुआ है पूरा नहीं हुआ तो कुछ नहीं होना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी और इसके विपरीत किसी ने कर्म कम किए हैं लेकिन उन कम कर्मों को करते हुए बड़ा जागरूक है समझ के करता है और अपनी उसमें स्थित अविद्या को ठीक करता चला जाता है और उपासना का भी प्रयोजन वो अपने ज्ञान की शुद्धि संस्कारों की शुद्धि संस्कारों को बुरे संस्कारों को ठीक करना इस पर केंद्रित है तो शीघ्रता से अविद्या को दूर कर लेगा और अविद्या को दूर कर लिया तो मुक्ति में चला जाएगा तो अधिक पुण्यों के कर्माशय से मोक्ष होता ये बात नहीं है और पाप के कर्माशय से कोई मोक्ष होता है वो तो कोई अस्तित्व नहीं है हां ऐसे शरीर हैं बहुत सारी योनिया मानी जा सकती हैं जहां कष्टी कष्ट है दुखी दुख होता है जहां सुख नहीं है लेकिन मुक्ति की तरह है कि जहां शरीर ना हो जहां शरीर ना हो लेकिन फिर भी दुखी दुख हो ऐसा कुछ नहीं है जैसे मुक्ति में शरीर नहीं होता है प्रकृति नहीं होती है प्रकृति से पृथक हम हो रहते हैं लेकिन वहां सुख ही सुख होता है आनंद ही आनंद होता है दुख रहित स्थिति होती है ऐसी स्थिति केवल दुख वाली मुक्ति में कोई नहीं है इस तरह का कोई शास्त्र में संकेत नहीं है और न ही वो कोई तर्क युक्ति से समझ में आता है कि ऐसा हो सकता है आगे कहे संसार में तो मध्यस्थों को सुख दुख मिलता है कुछ पुण्य ज्यादा कुछ पाप ज्यादा कुछ पाप कम कुछ पुण्य कम वाले को इस संसार में पशु पक्षी व अन्य जीव तथा मनुष्य आदि से फल मिल जाता है पर अधिक पाप हो जाए अर्थात अत्यधिक महाअधिक तब जाकर ऊपर कहा गया प्रश्न बनता है कि क्या ऐसी भी कोई मुक्ति होती है तो बहुत अधिक पाप करने वाला भी पुण्य तो कुछ ना कुछ करता ही है केवल पाप ही पाप करे ऐसा नहीं हो पाता है आपकी स्थिति में हमेशा व्यक्ति नहीं रहता अच्छे भी कर्म करेगा सहयोग भी करता है प्रेम से बात भी करेगा लेकिन किन्नी किन्हीं अंशों में बड़ा क्रूर होगा अन्याय अत्याचार करने वाला होगा उतने अंश में वो पापी भी बनता है तो प्राय मिश्रित रहेंगे पुण्य और पाप लेकिन ये हो सकता है किसी के पाप बहुत अधिक हो जैसे किसी के पुण्य अधिक होते इसलिए केवल पाप हों और वो ऐसा ही शरीर पाए जहां दुखी दुख अधिक हो उतना हो सकता है मुक्ति इस तरह की नहीं होती तो ये जो बिंदु अभी आपके सामने रखे गए इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए हाँ कश्यप जीत हो मान सकते हैं कुछ स्थितियों में लेकिन कुछ शरीर हो सकते हैं हम कल्पना कर लें कि जहां बहुत अधिक दुख हो बहुत अधिक दुख चाहे कोई भी जीव हो उसको किंचित मात्र तो सुख रहता ही है कितना भी कष्ट माना मान सकते हैं मान सकते हैं हो रामु जी नहीं विकल्प का मतलब था तीन में कोई विकल्प नहीं है अगर केवल एक से ही मुक्ति प्राप्त होती है ज्ञान से बाकी दो से नहीं होती तो इसको विकल्प थोड़ा ना कहेंगे विकल्प है जैसे हमारे पास लेखनी हो हमारे पास शाही वाली लेखनी भी हो बॉल पेन भी हो और दूसरे आजकल आते हैं वो भी हो हमारे पास तीन रखे हैं, तीनों में से किसी से भी लिख सकते हैं ये हमारे पास विकल्प है हम घर में गए मुड्डा कुर्सी आदि तीन चार पांच चीजें हमारी रखी हुई है हम किसी पर भी बैठ सकते हैं ये हमारे पास विकल्प है लेकिन किसी सभा विशेष में जाएं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हों वहां सबके आसन बिल्कुल निश्चित हैं अब कुर्सियां भले ही होंगी लेकिन बैठने वाले के पास में विकल्प नहीं है कि वो इधर बैठ जाए इधर बैठ जाए वहां मंच पर सबके नाम लिखे हुए रहते हैं वहीं बैठना होगा आप इधर उधर नहीं जा सकते इसे कहते हैं विकल्प का न होना कोई कह नहीं जी अतिरिक्त कुर्सियां पड़ी मैं उधर बैठ जाऊं नहीं विकल्प नहीं है चुनने की चुनने की स्वतंत्रता नहीं है वहां पर तो वो वही है बस तो जान से होगा तब ये विकल्प कहां रहा अनिवार्यता हो गई वो कि मुक्ति जान से ही होगी विकल्प नहीं है मतलब तो अनिवार्यता है तो मुक्ति जान से ही होगी कर्म उपासना से नहीं होगी पर ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये तीनों मुक्ति में सहायक अवश्य हैं, तीनों अवश्य सहायक हैं। कर्म भी जान को शुद्ध करने के लिए सहायक है और कर्माशय बनने से भी हमें सहायता मिलती है साधनों की उपासना भी जान को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है उपासना कर्म को शुद्ध करने के लिए भी आवश्यक है इस रूप में सहायक हैं बिना शुद्ध उपासना और सकाम पुण्य और निष्काम पुण्य के पुण्य निष्काम कर्मों के बिना ज्ञान शुद्ध नहीं हो पाएगा ये भी आवश्यक होता है करने तो ज्ञान का विकल्प नहीं है ज्ञान की अनिवार्यता है ज्ञान को छोड़ के कोई कर्म और उपासना से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता ये इसमें स्पष्ट सिद्धांत है संतोष जी को शुद्ध करने के लिए कर्म की होना है विकल्प नहीं है उसमें आप उसको कम और अधिक तो कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत कम कर्म करके बहुत कम उपासना करके भी अपने जान को शुद्ध कर जाए यह हो सकता है जैसे मैं एक लोके को धारण दू कि परीक्षा में उत्तीर्ण होना है अंक लाने हैं तो कितने ट्यूशन की उसने अलग अलग होती हैं ये को, कोई प्रशिक्षण केंद्र कोचिंग सेंटर ये कोचिंग सेंटर किस में गया कितनों में गया ये कोई महत्व नहीं रखता है परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए जितने में गए आपकी इच्छा है और कितनी किताबें आपने पढ़ी इस लेखक की उस लेखक की ये पासबुक पढ़ी वो पढ़ी वो भी अंक के लिए आधार नहीं बनता है लेकिन ये अंक प्राप्ति में सहायक तो बनते हैं की सहायता से हम अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं अंक प्राप्त होंगे ज्ञान के आधार पर कितना ज्ञान है हमने कितना वहां लिखा है कितना घंटे कोई पढ़ा है इसका कोई मतलब नहीं आप दस घंटे पढ़ करके कितना ज्ञान प्राप्त करते हैं कोई एक घंटे में कितना ज्ञान प्राप्त कर लेता है वहां तो परीक्षा आपके ज्ञान की होगी बस कितना कर्म किया कितने पैसे खर्च किए या और क्या क्या रात को जगे करे कोई उससे मतलब नहीं है वहां ऐसे ही आप कितने घंटे उपासना में बैठे आपने कितने कर्म किए कितने परोपकार किए ये गणना वहां पर आधार नहीं बनती है पर यह सहायक अवश्य है इस तरह से बिना बिना नहीं कहा मैंने मैंने कहा यह आवश्यक है उपासना और कर्म आवश्यक है ज्ञान हम पढ़ के भी प्राप्त करते हैं पुस्तक पढ़ के उपदेश सुनकर के व्यवहार को देख करके सृष्टि को प्रकृति को देख करके अपने जीवन के अनुभवों को देख करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं बहुत तरीके हैं कोई यदि ये सोचे कि ज्ञान से मुक्ति होती है तो बस वो पढ़ने ही पढ़ने में लग जाए इससे बात बनी नहीं नहीं क्योंकि केवल पुस्तक पढ़ने से वो ज्ञान प्राप्ति ही नहीं हो सकता ये पढ़ लिया संसार में दुख है संसार त्याज्य है ये बंधन का कारण है इतने पढ़ने से ज्ञान नहीं हो जाता ये ज्ञान नहीं है उसे ये अनुभव में आ जाना चाहिए कि हां ये दुख है संसार के सुखों में परिणाम ताप संस्कार दुख है यह पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला पढ़ने से मात्र सहायता मिलती है सहयोग मिलता है जानकारी होती है लेकिन जो जान चाहिए वो संसार के सुखों में दुख दिखने चाहिए उसको वो कब होंगे जब उसके सामने विषय भोग आएंगे सुख आएंगे उनमें भी उस दुख देखेगा विचारेगा अनुभूति बनेगी समझ जाएगा तब होगा तो वो कब होगा जब कर्म करेगा और उपासना छोड़ करके जो कर्म करेगा ईश्वर की स्मृति ईश्वर की स्तुति उसके प्रति आदर श्रद्धा को छोड़ के कर्म करेगा वो गलत करेगा उन कर्मों में उसके समर्पण नहीं रहेगा उन कर्मों में उसके मन में कृतज्ञता वो नहीं रहेगी मन में वो संस्कार नहीं आएंगे और उपासना नहीं कर रहा है मुक्ति का लक्ष्य नहीं बना हुआ है निष्कामता नहीं है तो वो लौकिक साधनों के लिए ही कर्म करेगा लौकिक सुख के लिए ही कर्म करेगा यदि मुक्ति की कामना नहीं है तो लौकिक सुख की कामना अवश्य होगी और उस स्थिति में वो अधर्म प्राय कर देगा हो ही जाएगा उसको जाने अनजाने हो ही जाएगा कितने ही वो अपने ऊपर नियम लगा ले मानवता के अन्य शिष्टाचार के इत्यादि के पर फिर भी बहुत सारी जगह पे वो दोष करता रहेगा इसलिए मानिष्काम आवश्यक है तो उपासना और कर्म ज्ञान की शुद्धि में सहायक है इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उपासना और कर्म की शुद्धि के लिए जान प्राप्त किया जाए जान यदि कम है या नहीं है तो उपासना गलत होगी कर्म भी गलत होगा कितने ही करते रहे हम वह त्रुटियां होंगी तो ये तीनों एक दूसरे को पुष्ट करते हैं तीनों आवश्यक है किंतु मुक्ति का निर्धारण व्यक्ति के जान के आधार पर होगा कसौटी ज्ञान है कितने भी समय में किया हो कितने पुरुषार्थ से कम या अधिक उसका महत्व तो नहीं है और कोई जी तो जी, जी। हाँ ज्ञान की परिभाषा हम योगदर्शन वाले सूत्र को ले सकते हैं अनित्य शुचि सु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अवित ये विपरीत ज्ञान है और इसको उलट दीजिए अनित्य को अनित्य समझना या नित्य को नित्य समझना सुख को सुख दुख को दुख इत्यादि जो चीज जैसी है उसको वैसा समझना तस्मिन तत्व ये ज्ञान है तत्व है यही होना चाहिए कि आत्मा की संतुष्टि तृप्ति कहा होती है ये उसको समझ में आ गया कि विषय भोगों में नहीं होती है इंद्रिय सुख में नहीं है ये एक तत्व है ईश्वर की प्राप्ति में ही यह है इत्यादि बातें मैं चेतन आत्मा हूं जड़ प्रकृति से पृथक हूं परमात्मा की सहायता से जीवन चलता है परमात्मा को पा करके उसकी आज्ञाओं को पालन करके ही मैं कृत्य क्रित कृत्य हो सकता हूं इत्यादि जो ये सारी बातें हैं ये जब हो जाती हैं तो यही शुद्ध है उनको पढ़ने से ज्ञान प्राप्ति में सहायता मिलती है उनका निषेध नहीं है किसी का भी ज्ञान प्राप्ति के उपाय हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगम यानी आपदेश या शब्द चाहे तो उपमान भी जोड़ लीजिए यानी तो तीन मुख्य प्रत्यक्ष अनुमान और शास्त्र शास्त्र भी जो ठीक हो क्योंकि केवल प्रत्यक्ष के आधार पर चलते हैं तो भी त्रुटियां होती हैं हमारे से अनुमान से भी होती हैं इसलिए शास्त्र की भी आवश्यकता है जो ऋषि मुनि या ईश्वर का ज्ञान है जो हमारे से अधिक जानते थे अनुभवी थे उससे भी हम सीखते हैं और केवल शास्त्रों को पढ़ने से भी बात नहीं बनती है उसको शास्त्रों को पढ़ते हुए हम उससे गलत अर्थ भी ले लेते हैं गलत अर्थ भी समझ लेते हैं अब वो प्रकृति के या व्यवहार के प्रत्यक्ष के विपरीत जा रहा है शास्त्र गलत नहीं कह रहा था लेकिन हमने गलत समझ लिया उसका बोध कैसे होगा उसका ज्ञान अन्य प्रमाणों से मिलेगा प्रत्यक्ष से अनुमान से तो परस्पर इन प्रमाणों का उचित उपयोग करते हुए हम अविद्या से अशुद्ध ज्ञान से हटते हुए शुद्ध ज्ञान पे पहुंचते जाते हैं कभी हमने शुद्ध ज्ञान समझ लिया ये शुद्ध है हमें अशुद्धि नहीं भी दिख रही है लेकिन आगे चल करके हमें किसी स्थिति में लगने लगेगा नहीं ये अंश इसका गलत है उसी समय उसको ठीक कर लिया ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रमाणों की योग का प्रयोग करने की क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे हम अपनी अविद्या को समझते जाएंगे और हटाते जाएंगे यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है जन्म जन्मांतर तक भी चल सकती है जान को शुद्ध करते जाना शुद्ध करते जाना फिर एक है वृत्ति के स्तर पर शुद्ध करना एक है संस्कारों के स्तर पर ठीक कर देना वो एक अलग स्तर है जो कि समाधि में होता है सामान्य स्तर पे हम संस्कारों को शुद्ध करते हैं लेकिन मुख्य जो संस्कारों का दग्ध बीज भाव है वो ईश्वर की उपस्थिति में ईश्वर के ज्ञान में अत्यंत पवित्र स्थिति में अत्यंत एकाग्र स्थिति में वहां पर काम किया जाता है वैसे वो संस्कारों को भी ठीक कर देगा तब ज्ञान की परिपूर्ण शुद्धता समझी जाएगी ऐसा ठीक है।, है तो इतना ही रखते हैं मंत्र